मेरे प्रियमन कल के विचारों के संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए एक मित्र ने पूछा है कि समाजवाद का अर्थ क्या है समाजवाद का अर्थ है राज्य पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म समाजवाद का अर्थ है संपत्ति व्यक्तियों के पास न हो मालकियत राज्य के पास लेकिन समाजवाद ये नहीं कहता कि वो राज्य पूंजीवाद वो कहता है वो पूंजीवाद का विरोधी ये बात झूठी समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी नहीं समाजवाद जो पूंजी की सत्ता बहुत लोगों में वितरित है उसे राज्य में केंद्रित कर देना चाहता है और व्यक्तियों के हाथ में जब पूंजीवाद इतना नुकसान पहुंचाता है तो राज्य के हाथ में कितना पहुंचाया पहुंचाएगा इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है जब साधारण जनों के हाथ में बता हुआ डिसेंट्रलाइज कैपिटलिज्म विकेंद्रित पूंजीवाद इतनी तकलीफे देता है तो राज्य के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होते ही कितनी तकलीफें देगा इसका हिसाब लगाना मुश्किल ये किसी बीमारी को दूर करने की जगह बीमारी को कंसंट्रेट करना है किसी बीमारी को खत्म करने की बजाय उस बीमारी को एक जगह एक ही केंद्र पर इकट्ठी करना है इसलिए समाजवाद का दूसरा अर्थ है गुलामी की दासता की एक व्यवस्था समाजवाद का अर्थ है राज्य मालिक हो जाए और समाज के सारे लोग दास और गुलाम की हैसियत दिए अकल में पूंजीवाद ने पहली बार व्यक्ति को हैसियत और स्थिति दी समाजवाद का मतलब है सामंतवाद वापस लौट आए इतना ही फर्क होगा कि जहाँ राजा थे वहां राजनीतिक होंगे और राजाओं के हाथ में इतनी ताकत कभी भी न जितनी समाजवाद राजनीतिक को दे देगा समाजवाद भविष्य के लिए भयंकर गुनामी का सूत्रपात और अगर स्वतंत्रता के प्रेमियों को थोड़ी सी भी स्वतंत्रता की आकांक्षा हो तो समाजवाद से बहुत ही सचेत होने की जरूरत है समाजवाद का अर्थ है कि राज्य के हाथ में देश की समस्त शक्तियां केंद्रित हो जाएं। राज्य के हाथ में जितनी शक्तियाँ हैं उनका भी राज्य बुरी तरह दुरुपयोग करता है राजनीतिक के हाथ में जितनी शक्ति है उससे भी राजनीतिक सारे जीवन पर छाया रहता है लेकिन उसका मन बेचैन उसकी महत्वाकांक्षा तो नहीं मानती अभी भी एक शक्ति उसके हाथ के बाहर धन की उत्पादन की उत्पादन वो उसे भी अपने हाथ में ले लेना चाहता है ये बड़े मजे की बात है कि राज्य है समाज का नौकर सर्वेंट लेकिन सर्वेंट मालिक होना चाहता ओनरशिप चाहता राज्य चाहता है की समाज की मालिकियत भी उसके हाथ में हो हम रास्ते पर एक ट्रैफिक के पुलिस इंस्पेक्टर को खड़ा किए हुए हैं कि रास्ते पर व्यवस्था करें कोई गाड़ी गलत रास्ते से न गुजरे और कोई आदमी रास्ते के बीच से न चले और कोई बाएं चलने का नियम न तोड़े वो पुलिस वाला धीरे धीरे मालिक हो जाता है क्योंकि बड़ी से बड़ी गाड़ी भी निकले तो भी उसके इशारे पे रुकती और सिटी बजाए तो बड़े से बड़ा आदमी सड़क पार नहीं कर सकता धीरे धीरे वो पुलिस वाला कह सकता है कि इतनी परेशानी क्यों करते मालकेत भी गाड़ियों की मुझे दे दे और रास्ते पे चलने वाले लोगों की मालकियत भी मुझे दे देने सब व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस पुलिस वाले को मालकीत के लिए खड़ा नहीं किया है वहां व्यवस्था के लिए खड़ा किया है और व्यवस्था का मतलब ही ये है कि मालिक कोई और होंगे अगर मालकीयत भी राज्य के हाथ में जाती तो व्यवस्थापक और मालिक एक हो जाते असल में यही हुआ अब तक रूस और चीन में जो क्रांति हुई है वो समाजवादी नाम को है नाम समाजवाद है क्रांति तो मैनेजरियल असल में व्यवस्थापक मालिक हो गए जो कल मैनेजर्स थे जो मुमीन थे मुल्क के लिए वह मुल्क के मालिक हो गए राज्य को इतनी शक्ति हाथ में देने से बड़ा खतरा और कुछ भी नहीं हो सकता पहले इतना खतरा नहीं था अब खतरा बहुत ज्यादा है वो मैं आपसे कहूँ पहली तो बात ये है कि इधर पिछले 20-25 वर्षों में वैज्ञानिकों ने इतने साधन खोज निकाले हैं कि जो राज्य के हाथ में आदमी की शर्म प्रतंत्रता का कारण बन सकते वैज्ञानिकों ने वे रासायनिक विधियाँ खोज निकाली हैं जिनको जिनके द्वारा आदमी के भीतर चिंतन को नष्ट किया जा सकता है विचार को नष्ट किया जा सकता है बगावत के भाव को नष्ट किया जा सकता है रासायनिकों ने वो व्यवस्था भी खोज निकाली है कि बच्चा पैदा हो तभी से उसके भीतर से कुछ नष्ट किया जा सके जो कभी बगावती हो सकता है माइनवास के हजारों उपाय खोज निकाले वैज्ञानिक ने ताकत राज्य के हाथ में दे दी है इतनी बड़ी की अब अगर कोई राज्य धन का भी मालिक हो जाए तो उस राज्य से फिर कोई छुटकारा समाज का नहीं लोकतंत्र की हत्या और स्वतंत्रता की हत्या अनिवार्य है अगर राज्य समाज की संपत्ति के उत्पादन का मालिक बन जाए और एक और बड़े मजे की बात कि राज्य जितना काम करता है सब में असफल और अकुशल अकुशलता का कोई राज्य जो भी काम करता है मुल्क को हानि पहुंचाता है उस काम से कोई लाभ नहीं पहुंचाता, लेकिन जो थोड़ा बहुत लाभ व्यक्ति अपने निजी संपत्ति श्रम और बुद्धि से मुल्क को पहुंचा सकते हैं वो उनकी भी माल से लेना चाहता है हाँ, एक फायदा होगा इससे कि राज्य की अकुशलता दिखनी बंद हो जाएगी और राज्य के हर वर्ष पढ़ने वाले हानि के दावे फिर बुरे न मालूम पड़ेंगे क्योंकि लाभ का दावा करने वाला ही कोई नहीं रह जाएगा हानि के ही दावे रह जाए राज्य के हाथ में इतनी अकुशलता है कि उचित तो यह है कि राज्य के हाथ में जो काम है वे भी निजी व्यक्तियों के हाथ में चले जाए और उचित तो यह है कि राज्य की जितनी ताकत है वो कम हो क्योंकि राजनीतिक मनुष्य की छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया राजाओं को हमने हटाया उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा उससे राजनीतिक की जगह छाती पर बैठ गया और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्टी का राजनीतिक बदले और बा का बैठ जाए राजनीतिक सदा छाती पर रहेगा आ और से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कांग्रेस बैठे नई समाजवादी बैठे कि जनसंघी बैठे एक बात तय है कि मुल्क की छाती पर तो राजनीतिक बैठा होगा राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि मुल्क के जीवन को दबा दे मनुष्य के जीवन में और भी महत्वपूर्ण बहुत कुछ लेकिन आज सिर्फ राजनीतिक महत्वपूर्ण है अगर हमारे अखबार को कोई पढ़े तो पता चलेगा मुल्क में सिवाय राजनीति के और कुछ भी नहीं हो रहा है सिर्फ राजनीति हो रही है जिंदगी सिर्फ राजनीति है राज्य सिर्फ व्यवस्था है फंक्शनल है कि वो मुल्क में अव्यवस्था न होने दे और राज्य इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता छीन ले राज्य इसलिए है की कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता न छीन पाए राज्य इसलिए है कि एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता के जीवन में बाधा न डाल पाए लेकिन धीरे धीरे राज्य को पता चला कि हम ही सारी स्वतंत्रता तो चुनाव छीन ले राजनीतिज्ञ सदा ऐसी पूरी शक्ति पाने का आकांक्षी रहा है लेकिन आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में राजनीतिक कभी भी टोटलिटेरियम पूरी ताकत नहीं पा सका अब समाजवाद के नाम से पा सकता है असल में अगर सारी मनुष्यता को गुलाम बनाना हो तो पहले मनुष्यों को समझाना जरूरी है कि तुम्हारे कल्याण के लिए ये गुलामी लाई जा रही तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे मंगल के लिए गुलामी लाई जा रही राजनीतिक को जरूरी है कि वो आपको परस करे, समझाए और फैसला ले कि तुम्हारे हित में ही ये छुरी में तुम्हारी छाती पे रख रहा लेकिन एक तरफ छाती पे छुरी रख दी जाए तो हटाने की कोई ताकत सिर्फ आदमी के समाज के पास नहीं इसलिए मैं समाजवाद की सख्त खिलाफत करता हूँ इसलिए नहीं कि समाजवाद जिन बातों के लिए आश्रय और सहारे देता है और जिन बातों को आदर्श की तरह आपके सामने टांगता है उनका मैं विरोधी हूँ सच्चाई तो यह है कि समाजवाद जितने आदर्श कहता है उनमें से कोई भी आदर्श समाजवाद कभी नहीं ला सकता और अगर उनमें से कोई भी आदर्श लाना हो तो समाजवाद से सचेत रहना जरूरी जैसे उदाहरण के लिए मार्क्स का ख्याल है कि अगर समाजवाद सफल हो जाए तो दुनिया में वर्ग ना रह जाएंगे क्लासलेस सोसाइटी वर्ग विहीन समाज पैदा हो जाएगा ये असत्य है असल में समाजवाद दो नए तरह के वर्ग पैदा कर देगा राज्य करने वालों का वर्ग और राज जिन पे किया जाता है उनका वर्ग और कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैनेजर्स और मैनेज और ध्यान रहे पूंजीपति में और मजदूर में इतना फर्क नहीं है जितना राज्य करने वाले और राज्य किए जाने जिस ऊपर राज्य किया जाता है उसमें फर्क और फासला हो जाता है आज रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की मेम्बरशिप पाना कठिनतम बात क्योंकि कॉम्युनिस्ट पार्टी राज्य करने वालों की जमात आज रूस में पचास साल से पचास आदमियों का छोटा सा ग्रुप सारी ताकत हाथ में लिए बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि की जगह आता है कि की जगह कोई और आता है लेकिन वो पचास आदमियों का एक गिरोह गैंग पूरे रूस पर पचास साल से ताकत लिए बैठा है उस पचास में से एक को हिलाना मुश्किल और एक ब्यूरो एक तंत्र पैदा हो गया है वो तंत्र अलग है जनता अलग है और दोनों के बीच जो फ है उसका हिसाब लगाना कठिन समाजवाद का दावा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेट विल विदर अवे राज्य जो है वो बिखर के गिर जाएगा समाप्त हो जाएगा ये भी झूठ ये नहीं हो सकता क्योंकि समाजवाद कहता है पहले राज्य के हाथ में पूरी ताकत दे दो ताकि बाद में राज्य एक दिन बेकाम होके खत्म हो जाए लेकिन जिस राज्य के हाथ में ताकत दी जाएगी वो मजबूत होगा बिखरेगा नहीं और जिन लोगों के हाथ में ताकत जाएगी वो राज्य के बिखरने के लिए कभी भी पक्ष में नहीं हो सकते शक्ति हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ने के लिए कोई भी राज्य नहीं होता इसलिए लोकतंत्र एकमात्र व्यवस्था है जिसके आधार पर किसी दिन राज्य बिखर सकता है लेकिन ताना सा ही डिकेटरशिप से कभी भी राज्य नहीं बिखर सकता लोकतंत्र से क्यों बिखर सकता है क्यूँकी ताकत हम सिर्फ लीज पर देते हैं एक आदमी को पांच साल के ताकत देते हैं और लोकतंत्र थोड़ा और विकसित हो जैसा स्विटरलैंड में तो हम ये भी ताकत हाथ में रखते हैं कि अगर बीच में हमारा दिल बदल जाए तो आदमी को हम दिल्ली से वापस बुला सके इसको पांच साल की भी देने की कोई जरूरत नहीं अगर छह महीने बाद इसको मतदान करने वाले लोग अनुभव करते हैं कि वो बिगड़ रहा है गलत रास्ते पे तो जा रहा है तो मतदान करने वालों को उसे वापिस बुलाने का हक होना चाहिए की वो छह महीने बाद कह दें कि अब आ जाओ लोकतंत्र लीज पर दी गई ताकत है और ताना साहिब परमानेंट लीग परमानेंट लीग से सावधान होने की जरूरत है जिनके हाथ में इकट्ठी ताकत आ जाए स्टेलिन को निन्यानबे परसेंट वोट मिलते थे लेकिन कोई भी नहीं पूछता कि विरोध में कौन खड़ा था उनके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा ये क्या खेल चल रहा है विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है और स्टेलिन के अखबार दुनिया भर में खबर कर रहे हैं की निन्यानबे वोट मिले एक ही पेटी रखी गई और वोट कंपलसरी है जिसने नहीं डाला उसकी जिंदगी खतरे में राज्य विधर होगा समाजवाद कहता है कि हमें एक ऐसी दुनिया लानी है जिसमें राज्य न रह जाए समाजवाद से नहीं आ सकती क्योंकि समाजवाद कहता है पहले राज्य के हाथ में ताकत दो फिर राज्य का सुसाइड कर लेगा फिर राज्य के आखिर में आत्महत्या कर लेगा ये मनुष्य जाति के पूरे अनुभव से पता नहीं चलता की जिसके हाथ में ताकत हो वो ताकत को और बढ़ाता दाना चला जाए नहीं राज्य आत्मघात नहीं करेगा राज्य के पास पूरी ताकत हुई तो समाज की हत्या हो जाएगी समाजवाद कहता है कि हम समानता लाना चाहते लेकिन बड़ा मजा ये है और इसीलिए समाजवाद कहता है की समानता लाने के लिए पहले स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी समानता लाने के लिए पहले स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी तब हम स्वतंत्रता छीन के सब लोगों को समान कर देंगे लेकिन ध्यान रहे अगर स्वतंत्रता है तो हम समानता के लिए संघर्ष कर सकते हैं लेकिन अगर स्वतंत्रता नहीं है तो समानता के लिए भी संघर्ष करने का कोई उपाय आदमी के हाथ में नहीं रहता था आज एक मित्र मुझसे कह रहे थे की मैं आपसे बैठ के विवाद कर रहा हूं और हम तय कर रहे हैं कि सोशलिज्म ठीक है कि, कि कैपिटलिज्म ठीक है तो मैंने उनसे कहा ये विवाद तभी तक चल रहा है जब तक कैपिटलिज्म जिस दिन सोशलिज्म विवाद हम न कर सकेंगे कोई विवाद का मौका नहीं ये जो हम बात कर पा रहे हैं आज की समाजवाद उचित है या नहीं पूंजीवाद उचित है या नहीं ये बात समाजवादी दुनिया में संभव नहीं रूस में सारे अखबार सरकारी एक गैर सरकारी अखबार नहीं सारा पब्लिकेशन सारा प्रकाशन सरकारी एक किताब गैर सरकारी नहीं छप सकती आप क्या करेंगे स्वतंत्रता एक बार छिन गई तो समानता की बात भी उठाने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं मानता हूँ अगर समानता कभी दुनिया में लानी है तो स्वतंत्रता छीन के वो मिटा के नहीं स्वतंत्रता को बढ़ा के ही वो लाई जा सकती समानता जो है वो अगर आज नहीं है तो उसका कारण पूंजीवाद नहीं है समानता न होने का बुनियादी कारण बिल्कुल दूसरा है जिससे समाजवादी पट्टी डालना चाहते समाज समान नहीं है क्योंकि समाज के पास समान होने लायक संपत्ति नहीं है समाज इसलिए असमान नहीं है कि पूंजीपति है और गरीब है पूंजीपति और गरीब भी इसलिए है कि संपत्ति कम है और संपत्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि सब अमीर हो सके इसलिए असली सवाल राजनीतिक परिवर्तन का नहीं असली सवाल मुल्क में संपत्ति को अधिक पैदा करने के उपाय खोजने का है लेकिन ये डेविएशन समाजवादी कहता नहीं असली सवाल ये नहीं असली सवाल जिनके पास संपत्ति है उनसे हम उनके पास पहुँचाना चाहते है जिनके पास नहीं है। असली सवाल ये नहीं असली सवाल ये कि संपत्ति नहीं है उसे पैदा करना है वो कैसे पैदा की जाए संपत्ति पैदा करने की जो व्यवस्था पूंजीवाद के पास है वो समाजवाद के पास नहीं क्योंकि पूंजीवाद के पास व्यक्तिगत प्रेरणा की आधारभूत शिला एक एक व्यक्ति उत्प्रेरित होता है संपत्ति कमाने को प्रतिस्पर्धा को प्रतियोगिता को समाजवाद में न तो प्रतियोगिता का उपाय है न प्रतिस्पर्धा का उपाय और न ही समाजवाद में कोई आदमी कम कर रहा है या कोई आदमी ज्यादा काम कर रहा है तो इन दोनों के बीच तय करने का कोई उपाय सरकारी दफ्तर की जो हालत है वही पूरे मुल्क की हालत बनाने की कोशिश सरकारी दफ्तर में जो क्लब छह घंटे काम, कर, काम कर, कर रहा है वो बेवकूफ है जो आदमी एक घंटे काम नहीं कर रहा और विश्राम कर रहा है वो आदमी समझदार और दफ्तर में बीस समझदार है और एक ना हुए, एक ना समझ को परेशान किए हुए वो बीस को तुम छह घंटे काम क्यों कर रहे हो पूरे मुल्क को सरकारी दफ्तर बनाने की इच्छा है तो समाजवाद बड़ी उचित व्यवस्था है सच तो यह है कि सरकारी दफ्तर भी निजी व्यक्तियों के हाथ में जाने चाहिए अन्य इस मुल्क में उत्पादन नहीं हो सकता इस मुल्क में श्रम करने को कोई राजी नहीं हो सकता मैं सरकारी कॉलेज में कुछ दिन था मैं बहुत हैरान हुआ सरकारी कॉलेज में कोई प्रोफेसर पढ़ाने को बिल्कुल उत्सुक नहीं गैर सरकारी कॉलेज में वो 20 घंटे ले रहा है उसका ही जो समानांतर शिक्षक गैर सरकारी कॉलेज में है वो 20 घंटे पढ़ा रहा है क्योंकि उसके पढ़ाने पर ही उसकी नौकरी निर्भर सरकारी दफ्तर में नौकरी सिक्योर उसकी कोई जरूरत नहीं पढ़ाने वाले में बेकार की बातें सरकारी कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाता है असल में सरकारी प्रोफेसर होने के योग्य नहीं उसको पता नहीं कि वो गलती से गलत जगह आ गया है, ये ठीक जगह नहीं जैसे ही कोई व्यवस्था तंत्र के हाथ में चली जाए वैसे ही अनुत्पादक हो जाती अनप्रोडक्टिव हो जाती और या फिर एक उपाय है वो ये कि सरकारी प्रोफेसर के पीछे पुलिस वाला खड़ा रहे और वो उसको बंदूक के हुदे देते रहे की तुम पढ़ाओ तुम पर लेकिन कितनी देर चलाइएगा और वो पुलिस वाला भी सरकारी है, उसके पीछे एक पुलिस वाला और। नहीं तो वो सरकारी पुलिस वाला थोड़ी देर में क्या दिन भर यही काम करते रहने इसलिए सरकार का तंत्र एकदम ही तंत्र बद्ध होता चला जाता है एक के पीछे दूसरे को खड़ा करना पड़ता मैंने सुने रविन्द्रनाथ के घर में कोई सौ लोग थे परिवार में और रविन्द्रनाथ के पिता ऐसे आदमी थे कि उनके घर जो मेहमान आ जाता फिर उसे लौटने न देते कहते यही रुक जाओ सही परिवार था मेहमान रुक जाते तो घर के हिस्से हो जाते मनोदूध आता था तो रविनाथ के भाई के मन में ख्याल उठा कि ये दूध की जांच पड़ताल कुछ भी नहीं होती पता नहीं कोई पानी मिला देता है या क्या करता है मनो घर में आता तो उन्होंने एक सुपरवाइजर रखा जिस दिन से सुपरवाइजर रखा उस दिन से पता चला की दूध पतला हो गया क्यूँकी सुपरवाइजर का हिस्सा दूध में मिल गया लेकिन भाई जिद्दी थे सरकारी दिमाग के थे पिता ने बहुत समझाया कि वो पहले दूध जो आ रहा था ठीक था सुपरवाइजर को छुट्टी दो इसकी तनख्वाह अलग और इसका हिस्सा भी पानी का इसमें मिलना शुरू हो गया लेकिन भाई जिद्दी थे सरकारी बुद्धि के थे उन्होंने कहा इसके ऊपर एक ओवर सुपरवाइजर रखेंगे एक और सुपर सुपरवाइजर रखेंगे उन्होंने एक और सुपरवाइजर रखा पता चला कि पानी में दूध में और पानी आ गया मगर भाई जिद्दी उन्होंने तब एक परिवार के ही संबंधी को सबके ऊपर नियुक्त किया उस दिन एक मछली भी आ गई दूध में क्योंकि फिर ऐसा रहा कि दिखता है दूध में पानी नहीं मिलाया गया फिर पानी में दूध डाला गया होगा क्योंकि शेयर इतने हो गए सरकारी व्यवस्था यंत्र व्यवस्था उसमें व्यक्ति की प्रेरणा की कोई जगह नहीं है और मनुष्य स्वभावता आलसी मनुष्य स्वभाव श्रम नहीं करना चाहता अगर हमारा मुल्क गरीब है एक मित्र ने पूछा है कि इतने गरीब हैं, इनकी जिम्मेदारी अमीरों पर नहीं है ना आपसे चाहता हूं बिल्कुल नहीं है इनकी जिम्मेदारी इन गरीबों पर ही है इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा बड़े मजे की बात है अगर एक गाँव में दस गरीब हो और दो आदमी उनमें से मेहनत करके अमीर हो जाए तो वो बाकी नौ लोग कहेंगे कि इन दो आदमियों ने अमीर होकर हमको गरीब कर दिया और कोई भी ये नहीं पूछता कि जब ये दो आदमी अमीर नहीं थे तब तुम अमीर थे तुम्हारे पास कोई संपत्ति थी जो इन्होंने चूस ली नहीं तो शोषण का मतलब क्या होता है अगर हमारे पास था ही नहीं तो शोषण कैसे हो सकता है शोषण उसका हो सकता है जो हमारे पास हो अमीर के न होने पर हिंदुस्तान में गरीब नहीं था हाँ, गरीबी का पता नहीं चलता था क्योंकि पता चलने के लिए भी कुछ लोगों का अमीर हो जाना जरूरी है तब गरीबी का बोध होना शुरू होता है बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग मेहनत करें बुद्धि लगाएं कम करें और अगर थोड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ले तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अन्याय किया और जो घर बैठ के होकर चिलंती करें कोई संपत्ति प्रदान करे तो लगता है इन विचारों पर बड़ा अन्याय हो गया सारा मुल्क काहिल और सुस्त है लेकिन इस काहलियत तो और सुस्ती को समझने की हमारी तैयारी नहीं सारा मन चुपचाप बैठा है धन पैदा करने की ना कोई इच्छा है न कोई श्रम है ना कोई बुद्धि है न उस दिशा में कोई चेष्टा है और फिर हम अगर 10 आदमी धन कमा ले तो हम कहते हैं इन 10 लोगों ने सारे मुल्क को गरीब कर दिया अन्याय हो रहा है गरीब के साथ गरीब के साथ अन्याय नहीं हो रहा है गरीब अपने को गरीब रखने की व्यवस्था में जी रहा है न दो कबीलों के संबंध में पढ़ रहा है अमेरिका में रेड के एक पहाड़ पर दो कबीले एक कबीला धनी है और एक कबीला गरीब दोनों के पास एक ही जमीन एक सा हवामान और दोनों के पास एक ही जाति के लोग तो क्या मामला क्या है कि एक गरीब और एक अमीर एक अजीब बात एक ही पहाड़ पर आधे हिस्से पर एक कबीला रहता है आधे पर दूसरा कबीला रहता है सबके साधन बराबर है एकदम एक गरीब है सदा से और एक अमीर से अमीर होता चला गया जब उन दोनों कबीलों का अध्ययन किया गया तो बड़ी हैरानी का पता चला वो जो कबीला अमीर है और वो जो कबीला गरीब है उनकी जीवन व्यवस्था भिन्न वो जो गरीब कबीला है उसकी व्यवस्था ये है कि जब एक खेत पर काम हो तो पूरा गाँव समाजवादी ढंग से उस खेत पर काम करने जाता है एक गाँव के आदमी खेत पर काम है तो सारा गाँव काम करने जाएगा सारे गाँव के खेत बेकार पड़े रहेंगे जब एक गांव का एक किसान का खेत का काम पूरा हो जाएगा तब दूसरे खेत की शुरुआत होगी उस पर तो पूरा गांव काम करेगा समाजवादी ढंग है उनके काम करने का इसके दौरे परिणाम हुए एक तो बहुत सी जमीन अनुपयोगी रह जाती है क्योंकि मौसम समाप्त हो जाता है और गांव के लोग काम पूरा नहीं कर पाते दूसरी एक कठिनाई पैदा हो गई की छोटी जमीन तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं की काम कम होता है बातचीत ज्यादा होती तीसरा परिणाम ये हुआ है कि किसी आदमी को अपने खेत पर काम करने की जो व्यक्तिगत प्रेरणा चाहिए वो उस गाँव में नहीं फिर जिनके खेत पर काम नहीं हो पाता वे उन खेतों की संपत्ति के भी हकदार हो जाते हैं जिनको उन्होंने काम किया स्वभावता तो उनके खेत पर अगर काम नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरे के खेत पर काम किया तो गाँव की संपत्ति समाजवादी ढंग से वितरित होती है वो कबीला आज तीन साल से गरीब और भिकम्गी की हालत में जीता है पड़ोस के कबीले में हर आदमी अपने खेत से काम करता है कोई समाजवादी व्यवस्था नहीं है पूंजीवादी व्यवस्था वो कबीला अमीर होता चला गया उस कबीले ने अभी अभी कारें भी खरीदनी शुरू कर दी और बगल का कबीला अभी भी भीख मांग रहा है अगर उस बगल के कबीले ने अपनी समाजवादी नासमझी बंद नहीं की तो वो गरीब से गरीब ही होता चला गया असल में मतलब मेरा यह है कि पूंजीपति को जब हम कहते हैं कि इसने शोषण कर लिया तो हम कुछ बातें भूल जाते हैं। एक तो हम ये भूल जाते हैं कि इसने किया? किसी के पास संपत्ति थी उसका इसने जेब काट लिए किसी का धन गड़ा हुआ था ये निकाल लाया नहीं इसने सिर्फ एक बुरा काम किया है कि किसी के पास श्रम था और इसने दो रुपए देकर उसका श्रम खरीद लिया ये नहीं खरीदता तो श्रम बचता नहीं श्रम गंगा की धार की तरह बह जाता है अगर आज मेरे पास श्रम की ताकत है आठ घंटे की मैं उसका उपयोग ना करूं तो कल मेरे पास दो रुपये नहीं बच जाएंगे क्योंकि मैंने श्रम का कोई उपयोग नहीं किया अगर मैं अपने श्रम का उपयोग करूँ तो मुझे कोई दो देने को तैयार जो मुझे दो रूपया मेरे श्रम को पूंजी में कन्वर्ट करता है तो उसको मैं कहता हूँ ये मेरा शोषण कर रहा है तो आप कुछ मत करवाइये आप बैठ जाइए अपने घर और अपने श्रम को तिजोरी में बंद करके रखिए फिर पता चलेगा कि शोषण हो रहा है कि क्या हो रहा है शोषण नहीं हो रहा है पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था नहीं है पूंजीवाद एक व्यवस्था है श्रम को पूंजी में कन्वर्शन की श्रम को पूंजी में रूपांतरित करने की व्यवस्था है लेकिन जब आपका श्रम रूपांतरित होता है और जब आपको या मुझे दो रुपए मेरे श्रम के मिल जाते हैं और मैं देखता हूँ मुझे दो रूपए दिए उसके पास दो तो कार भी है और बंगला भी खड़ा होता जाता है तो स्वभावता मुझे ख्याल आता है कि मेरा कुछ शोषण हो रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं था जिसका शोषण हुआ हालांकि इस आदमी ने एक मकान और एक कार खरीदी और एक व्यवस्था बनाई उससे दो मुझे भी मिले हैं ध्यान रहे ये जो इतने गरीब लोग दिखाई पड़ रहे हैं इन गरीबों की गरीबी के लिए पूंजीपति जिम्मेवार नहीं हाँ इन गरीबों को जिंदा रखने के लिए जरूर पूंजीपति जिम्मेवार अगर वो कोई अन्याय है तो अन्याय हुआ है आज से 500 साल पहले दुनिया में 10 बच्चे पैदा होते और 9 बच्चे मरते थे क्योंकि दस बच्चों के लिए न भोजन था न काम था न जीवन था न सुविधा था आज दस बच्चे पैदा होते हैं नौ बच्चे बचते हैं और एक बच्चा मरता है ये जो नौ बच्चे बच रहे हैं ये पूंजीवाद ने श्रम को धन में रूपांतरित करने की जो व्यवस्था की है उसका परिणाम लेकिन ये नौ बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और ये गरीब दिखाई पड़ते हैं और ये गरीब बच्चे चिल्लाते हैं हमारा शोषण कर लिया गया पूंजीवाद शोषण की व्यवस्था ही नहीं है और अगर हम पूंजीवाद सब तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो गरीब तक भी पहुंच जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूंजीवाद की व्यवस्था को तोड़ना उसका मतलब है व्यवस्था को बड़ा करें उसका मतलब है व्यवस्था को विस्सीण करें उसका मतलब है कि पूंजीवाद की व्यवस्था गांव-गांव कोने कोने तक फैल जाए उसका यह मतलब नहीं है की हिन्दुस्तान के दस पूंजीपतियों को हम मिटा दे उसका मतलब हिंदुस्तान में दस करोड़ पूंजीपति पैदा करे उसका मतलब ये है कि पूंजी का विस्तार हो पूंजीपति का विस्तार हो उद्योग का विस्तार हो और वो जो काहिल सुस्त बैठा है उस काहल सुस्त को हम ये बातें न बताएं कि तेरा शोषण हो गया उससे हम कहें की तू काहिल है और सुस्त है और पैदा नहीं कर रहा है और जी बात मुल्क पिछले निरंतर अन उत्पादक तो अनप्रोडक्टिव होता जाता है क्योंकि वो जो नेता है समझाने वाले वो ये कहते हैं कि तू इसलिए थोड़ी गरीब है कि तू कुछ नहीं कर रहा है तू इसलिए गरीब है कि कोई तरह शोषण कर रहा है सारे मुल्क को अगर आप ये समझा देंगे कि शोषण हो रहा है इसलिए हम गरीब हैं तो आप श्रम के लिए मुल्क को तैयार नहीं कर सकते और कैसी मूनतापूर्ण स्थिति है की वही नेता चिल्ला कहेंगे की श्रम करो और वही नेता लोगों को समझाएंगे की तुम्हारा शोषण हो रहा है ये दोनों बातें विरोधी हैं। अगर मुल्क से श्रम करवाना है और उत्पादन करवाना है तो मुल्क को समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी गरीबी के लिए तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जुम्मेवार नहीं है। तुम ही जुम्मेवार हो अपनी गरीबी के और अगर तुम्हें अपनी गरीबी तोड़नी है तो तुम्हें श्रम में लगना पड़े उत्पादक यात्रा करनी पड़े लेकिन मुल्क के गरीब को बड़ा संतोष मिलता है ये जान के की उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है गरीब की वो बच्चे पैदा कर रहा है ढील इकट्ठी कर रहा है मुल्क को रोज गरीब कर रहा है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं और हमको ऐसा लगता है बेचारा गरीब लेकिन ये बेचारा शब्द खतरनाक ये बेचारा शब्द ठीक नहीं गरीब अपनी गरीबी के लिए जिम्मेवार है ये उससे हमें कहना ही पड़ेगा और गरीब अपनी सुस्ती और अपने अनुत्पादकता के लिए जिम्मेदार है ये भी हमें उससे कहना पड़ेगा और गरीब बच्चों को पैदा करके मुल्क को ज्यादा गरीब कर रहा है ये भी हमें उससे कहना पड़ेगा लेकिन नेता नहीं कह सकता क्योंकि नेता को वोट लेना है उस गरीब से तो नेता उस गरीब को भड़का रहा है और वो उसको कह रहा है की तेरी गरीबी का कारण ये कुछ बड़े महल दिखाई पड़ते हैं ये है इनको गिरा दे तो सब स्वर्ग उतर आएगा ये महल गिर सकते हैं बहुत कठिनाई नहीं है ये महल बहुत ही अल्पमती लोगों के इनको गिराने का काम एक दिन में पूरा किया जा सकता है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी ये संपत्ति जो थोड़ी सी कहीं दिखाई पड़ रही है इसको वितरित किया जा सकता है इसमें बहुत अड़चन नहीं ये बहुत छोटा सा अल्पमत और अगर बहुमत तय करे तो ये हो जाएगा लेकिन इससे बहुमत अमीर नहीं हो जाएगा बल्कि बहुमत और गरीब हो जाएगा और एक बड़े मजे की घटना घटेगी और वो घटना ये होगी कि रूस में क्रांति के पहले और बाद जैसा हुआ पहले क्रांति के रूस के नेता कहते रहे कि तुम्हारी गरीबी का कारण अमीर है और क्रांति के बाद फिर गरीबी का क्या कारण था अमीर तो खत्म हो गया तब रूस का नेता कहने लगा कि श्रम करो तुम श्रम नहीं करते हो ये गरीबी का कारण ये बड़े मजे की और बेईमानी की बात है पूंजीवाद था तो अमीर था गरीबी का कारण और समाजवाद आया तो श्रम नहीं करते हो यह गरीबी का कारण अगर श्रम नहीं करते हो यह गरीबी का कारण है, तो कोई भी व्यवस्था हो गरीबी का कारण यही है गरीबी का कारण शोषण नहीं है गरीबी का कारण हमारी श्रम की काहली सुस्ती और आलस और हमारी अद्भुत स्थिति है ये अधिकतम लोगों ने इस जगत में सदा आलस्य का जीवन बिताया है थोड़े से लोगों ने इस जगत में श्रम किया है जिन्होंने श्रम किया है उन्होंने आलसियों के लिए भी बहुत सी व्यवस्था दे दी लेकिन उसके लिए उनको धन्यवाद नहीं मिलता उसके लिए उनको गाली मिलती है कि तुमने शोषण किया जैसे उदाहरण के लिए सा अशोक को उपलब्ध नहीं आज साधारण सा मजदूर जैसे मकान में रह रहा है जैसे कपड़े पहने हुए जिस सिनेमा घर में प्रवेश कर रहा है जिस होटल में बैठ के चाय पी रहा है वो अकबर के लिए मुश्किल से उपलब्ध हो सकता था साधारण आदमी के लिए इतनी सुविधाएं जुटा दी गयी उसके लिए उसके लिए किसी के लिए कोई धन्यवाद नहीं लेकिन हाँ साधारण आदमी के पास जो नहीं है अभी उसके लिए क्रोध जरूर है कि किसी ने शोषण कर लिया है आज नहीं कल हो सकता है समाजवादी ये भी कहे कि कुछ लोग बुद्धिमान हो जाते हैं ये लोग कुछ लोगो को मूर्ख बना देते है उनका शोषण कर लेते सच बात तो यह है कि कोई किसी की बुद्धि का शोषण करके बुद्धिमान नहीं बनता बल्कि जो बुद्धिमान बनता है वो अपने श्रम से बनता है और जो बुद्धिमान बनता है वो बुद्धि हीनों के लिए भी बहुत कुछ जुटाता है जीवन भर लेकिन उसके लिए बुद्धिहीन धन्यवाद नहीं देंगे श्रम शक्ति है और आलस आलस दरिद्रता है लेकिन मास बड़े पैमाने पर जनता सदा से आलती उसने कुछ नहीं किया ये बिजली के पंखे चल रहे हैं ये जनता ने नहीं खोजा है ये बिजली जल रही है रात अंधेरे में प्रकाश हो रहा है ये जनता ने नहीं खोजा है आपका जो मकान बन गया है सीमेंट कॉन्क्रीट का वो जनता की खोज नहीं आपकी जिंदगी में बीमारियां कम हो गई हैं, वो जनता की खोज नहीं आपकी उम्र बढ़ गई है वो जनता की खोज नहीं है ये थोड़े से चूजन क्यों कुछ चुने हुए लोगों के श्रम का परिणाम है लेकिन उनके लिए कोई धन्यवाद नहीं और सारी जनता इकट्ठा होकर तो चिल्लाएगी कि, कि हमारा शोषण कर लिया गया है बड़े आश्चर्य की बात जनता ने क्या दिया है जगत को जनता ने सेवाएं लेने के कुछ भी नहीं दिया है लेकिन अब जनता सब चीजों का मालिक जरूर होना चाहती मैं नहीं कहता कि न हो मालिक लेकिन ध्यान रहे कहीं जनता की मालिकियत उन लोगों को निराश न कर दे जो श्रम करते रहे अन्यथा उन लोगों की निराशा जगत में जो भी थोड़ी सी सुगंध संस्कृति और सभ्यता है उसका विसर्जन हो जाए अगर एक बार भी जनता मुल्क के ऊपर हावी हो गई जनता तो क्या हावी होगी जनता के नाम पर कुछ राजनीतिक हावी हो जाएंगे अगर एक बार मुल्क के ऊपर मास जिन्होंने जगत में कभी कुछ नहीं किया जिनके पास इतिहास के लिए कोई दान नहीं है अगर उनके हाथ में पूरी ताकत सौंप दी जाती तो इसका अंतर परिणाम जो होगा वो वही हो सकता है कि जो भी संस्कृति जो भी सभ्यता जो भी मनुष्य के मूल्य वो सब बिखर जाए अब चीजें नीचे चली जाए लेकिन इसका ये मतलब नहीं है की मैं ये कह रहा हूँ की जनता के हाथ में ताकत ना हो मैं मानता हूं कि जनता के हाथ में ताकत हो लेकिन सारी सूचनाओं को समझते हुए ताकत हो और ये समझते हुए ताकत हो कि जनता अपनी मुसीबतों के लिए खुद जुम्मेवार है और जनता को अपनी मुसीबतें दूर करनी है तो श्रम के कदम उठाने पड़ेंगे ये दूसरे पर दोष थोपने से काम नहीं चलेगा लेकिन हम पुरानी आदते हमारी पहले हम भाग्य पर दोष थोपते थे कि क्या करें भाग्य ऐसा है इसलिए हम गरीब पहले हम भगवान पर दोष थोपते थे कि क्या करें भगवान ने हमें गरीब बनाया अब हम पूंजीपति को पकड़ लिए अब उससे कहते हैं हम क्या करें तुमने शोषण कर लिया इसलिए हम गरीब एक बात हम कभी नहीं कहते कि हम गरीब होने के ढंग से जी रहे इसलिए हम गरीब हैं ये भर चूक जाते हैं बाकी हम सब खोज लेते हैं कर्म का सिद्धांत कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे कर्म पिछले जन्म में बुरे क्योंकि हम गरीब हैं क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ है विद्यना ने लिख दिया है कि तुम गरीब रहोगे क्योंकि हम गरीब हैं क्योंकि भगवान ने चाहा कि हम गरीब हो और अब हम कह रहे हैं कि हम गरीब हैं क्योंकि पूंजीपति ने शोषण कर लिया लेकिन हजारों साल से ये जो आदमी गरीब है ये अपने को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराना चाहता ये सिर्फ नारे बदल देता है जिम्मेदारी दूसरे पर टांगता चला जाता है लेकिन जिम्मेदारी अपने ऊपर कभी नहीं लेता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस देश का भाग्य का उदय न होगा अगर इस देश के एक एक आदमी ने ये न समझा कि गरीबी दीनता दुख के लिए हम जिम्मेवार हैं, ये जिम्मेदारी दूसरे पर टांगना खतरनाक है खुदियां बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन राजनीतिक को सुविधा उसके लिए समाजवाद की बात बहुत पेन उसको बहुत लाभ पहुंचा सकती है एक मित्र ने कहा है कि इंदिरा जी जो समाजवाद लाना चाहती हैं, वो समाजवाद आएगा कि नहीं पहली तो बात ये है कि समाजवाद से इंदिरा जी को दूर का भी कोई संबंध नहीं इंदिरा जी को संबंध है समाजवाद नाम से शब्द से इसलिए इंदिरा जी भी समाजवाद की बात करती हैं, बड़ी हैरानी की बात है मुरार जी भी वही बात करते है जरा शब्द बदल के जनसंघी भी वही बात करते हैं जरा शब्द बदल के सबको पता है कि गरीब जनता का अगर मत चाहिए तो गरीब जनता को फसलाओ और उससे तो कहो कि तुम जिम्मेवार नहीं हो जिम्मेवार कोई और जनता से मत लेना हो तो समाजवाद अच्छा नारा है लेकिन जनता को सिर्फ धोखे में डालने की बात समाजवाद इंदिरा जी लाएंगे या नहीं इंदिरा जी या कोई भी इस देश में अभी समाजवाद नहीं ला सकता है क्योंकि ये देश अभी पूंजी पैदा नहीं कर पाया समाजवाद की संभावना सिर्फ एक और वो ये है कि इतनी संपत्ति पैदा हो जाए कि मुल्क में किसी के गरीब रहने का कोई कारण न रह जाए इतनी संपत्ति पैदा हो जाए हवा पानी की तरह कि मुल्क में किसी के गरीब रहने का कोई कारण न रह जाए पूंजीवाद अगर ठीक से विकसित हो परिपक्व हो मैच्योर हो जाए तो अपने आप एक सामाजिक समानता आ जाएगी उसे किसी इंदिरा जी को या किसी और जी को लाने की कोई जरूरत नहीं है ये संपत्ति कैसे पैदा हो एक मित्र ने पूछा है कि आप ये कहते हैं कि समाजवाद से नहीं होगा ये कैसे हो तो मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहूंगा पहली तो बात यह है वे मुल्क जो यंत्र पूर्व जीवन को अभी तक संभाले हुए है, संपत्ति पैदा नहीं कर सकते हम अभी भी प्री इंडस्ट्रियल है हम अभी भी औद्योगिक क्रांति से गुजरे नहीं यूरोप भी गरीब था अमेरिका भी गरीब था ये जो अमेरिक आई ये जो संपत्ति आई ये औद्योगिक क्रांति का परिणाम औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि मनुष्य के श्रम की सीमाएं हैं, मशीन के श्रम की कोई सीमा नहीं है अगर आप मनुष्य के श्रम पर ही निर्भर रहेंगे संपत्ति पैदा करने को तो बहुत ज्यादा संपत्ति आप पैदा नहीं कर सकते मनुष्य के श्रम की सीमा मशीन जब तक संपत्ति पैदा ना करे तब तक कोई मुल्क अमीर नहीं हो सकता मनुष्य भरोसे योग्य नहीं मनुष्य गरीब होने के लिए पर्याप्त अमीर होने के लिए पर्याप्त नहीं जरा लॉर्ड के पीछे इतिहास देखें तो आपको ख्याल में आ जाए जब तक एक जमाना था कि आदमी सिर्फ वृक्षों के फलों को चुनके और भोजन कमाता था तब संपत्ति बिल्कुल पैदा नहीं हो सकती थी क्योंकि भोजन के लायक फल मिल जाए शिकार मिल जाए यही बहुत था अक्सर भूखा रहना पड़ता था और जब मिल जाता तो आदमी ज्यादा खा लेता और जब नहीं मिलता तो भूखा रहता और बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती थी एक छोटे से कबीले के लिए कम से कम 100 वर्ग मील का जंगल चाहिए पड़ता था शिकार के लिए फल के लिए इसलिए दुनिया की आबादी दो करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकी जीसस के दो वर्ष पहले तक सारी दुनिया की आबादी दो करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकी हो नहीं सकती और फिर भी आदमी निपट दीनता में जीता था लेकिन उस दीनता का उसे कोई पता नहीं था क्योंकि दीनता का पता हमेशा तुलना से चलता है जब हमारे बीच कोई अमीर हो जाए तब हमें पता चलता है हम गरीब नहीं तो पता नहीं चलता अगर हम सब काने ही पैदा होते हो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम कने कोई एक आदमी दो आंख वाला पैदा हो जाए तो या तो हम उसकी एक आंख का ऑपरेशन कर देंगे और या फिर हमको कान होने का दुख शुरू हो जाएगा दो ही उपाय बचते हैं लेकिन जब आदमी ने बीज बो के खेती करनी शुरू की तो उसके पास थोड़ी सी संपत्ति आनी शुरू हुई क्योंकि वो प्रकृति पर निर्भर नहीं रहा तो उसने प्रकृति का उपयोग करना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी जमीन से पैदावार उतनी ही हुई जितने से आदमी पेट भर सकता था और कपड़ा ढक सकता था दुनिया की आबादी आज से पांच साल पहले तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकी फिर इसके बाद आदमी ने अपने श्रम से अपना को मुक्त करना शुरू किया और अपने श्रम की जगह वो जानवरों को लाया और जब अपने श्रम की जगह बैल और घोड़े को लाया तो उससे काम बहुत बढ़ गया और संपत्ति थोड़ी अर्जित होना शुरू हुई बैल घोड़े और जानवरों ने मिल संपत्ति पैदा की और शुदल सामंत युग पैदा हुए लेकिन जानवरों की भी सीमा है काम करने की उनसे अनंत सम्पत्ति पैदा नहीं की जा सकती तो मशीन आई और मशीन की कोई सीमा नहीं है और अब जो ऑटोमेटिक मशीन आ रही है स्वचालित उसकी तो कोई सीमा नहीं अगर इस देश को अमीर होना है तो राजनीतिक व्यवस्था बदलने से नहीं इस मुल्क की यांत्रिक व्यवस्था को बदलने से ये मुल्क संपत्ति को पैदा कर पाएगा और कोई उपाय नहीं मुल्क को दो बातें करनी जरूरी है एक तो हम जितनी शीघ्रता से जितनी शक्ति लगाकर को यांत्रिक क्रांति से गुजार सके एक टेक्नोलॉजिकल रेवल्यूशन से गुजार सके लेकिन कौन गुजारे मुल्क का नेता मुल्क को सोशलिस्टिक रेवल्यूशन से गुजार रहा है वो समाजवादी क्रांति से गुजार रहा मुल्क के धर्मगुरु मुल्क को राम की क्रांति से गुजार रहे और मुल्क के लड़के मुल्क को उपद्रव में डाल रहे हैं उनकी उपद्रव ही उनकी क्रांति नेता को मतलब है चुनाव से वो समाजवादी क्रांति की बात कर रहा है साधु को मतलब है अपने मेहनत के पद से शंकराचार्य को मतलब है अपनी पीठ से वो अपने राम राज्य और गीता और रामायण की बातें दोहराए चले जा रहे हैं, लड़कों को कुछ मतलब नहीं किसी चीज से उन्हें कोई आशा भी नहीं दिखती भविष्य में वो उपद्रव करने में लगे हो उनके उपद्रव के कोई भी नाम हो उपद्रव करने में लगे हुए इस मुल्क को औद्योगिक क्रांति से कौन गुजारे जो गुजार सकता है उसके हम सब खिलाफ। इस मुल्क में जो थोड़ा बहुत उद्योग लाया गया है वो इस मुल्क के पूंजीपतियों ने लाया। जो इस मुल्क को पूंजीपति और बड़े उद्योग की क्रांति से गुजार सकता है उसको मिटाने में हम लगे हम इस कोशिश में बिल्कुल न बचे तब इस मुल्क के सिवाय दुर्भाग्य के कुछ भी ना होगा इस मुल्क के पूंजीपति को हमें राजी करना पड़ेगा और इस मुल्क को औद्योगिक क्रांति में प्रवेश करवाने के लिए उसकी शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा लेकिन अभी हम न कर पाएंगे क्योंकि हम दुश्मन की तरह खड़े हो गए पूंजीपति को हमें मिटाना और अगर पूंजीपति एक लाख कमाए तो उस पर टैक्स लगेगा दो लाख कमाए तो और ज्यादा लगेगा तीन लाख कमाए तो और ज्यादा लगेगा पांच लाख कमाए तो जितना कमाए उतना टैक्स लग जाएगा तो दस लाख कमाए तो बेकार मेहनत कर रहा है तो पूंजीपति किस लिए मेहनत करे इस मुल्क की टैक्सेशन की पूरी व्यवस्था इस मुल्क को औद्योगिक होने से रोक रही मेरी समझ में जो आदमी जितना कमाए उतना कम टैक्स होता जाना चाहिए और एक सीमा के बाद टैक्स होना ही नहीं चाहिए एक आदमी दस लाख के ऊपर कमाए तो उसे टैक्स मुक्त और करोड़ के ऊपर कमाए तो पूरे मुल्क को उसे और कुछ थोड़ी प्रशंसा में देना चाहिए लेकिन हम अजीब काम कर रहे हैं जो इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं उनको हम तोड़ रहे हैं और जो इस मुल्क को कभी का भूखा रखे हुए गरीब बैठे हुए हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं इससे नुकसान होगा एक तो जरूरत है कि मुल्क तत्काल जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी यांत्रिक क्रांति से गुजरे इस यांत्रिक क्रांति के लिए हिंदुस्तान के उद्योगपति का हिंदुस्तान के लिए पूरा उपयोग करने की जरूरत है लेकिन उद्योगपति घबराया हुआ है डरा हुआ है उसका डर स्वाभाविक है उसे लग रहा है कि दो चार पांच साल की उसकी जिंदगी वो खत्म होने के करीब तो उद्योगपति यूरोप के बैंकों में अपना पैसा जमा कर रहा है करेगा हम करवा रहे हैं उससे जमा उद्योगपति पश्चिम में भागने की कोशिश में पड़ा हुआ है कलकत्ता का उद्योगपति बंगाल छोड़ने की कोशिश कर रहा है बम्बई का उद्योगपति आज नहीं कल बम्बई से भागने की कोशिश करेगा परसों वो पाएगा हिंदुस्तान में भागने हो कोई जगह नहीं हिंदुस्तान के बाहर भागने के सिवा कोई उपाय नहीं हम जो इस मुल्क को संपत्ति की व्यवस्था में गतिमान कर सकते हैं उनको दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे ये अत्यंत नासमझी से भरा हुआ कृत्य है जो कोई भी गरीब मुल्क कर सकता है दूसरी बात मुल्क की सारी की सारी जनता इसके किसी बोध से ही नहीं है उसके उसके मन में इस बात की कोई कॉन्सियसनेस कोई चेतना ही नहीं है कि कितनी संख्या ये मुल्क झेल सकता है अगर हम औद्योगिक क्रांति भी कर ले तो यूरोप औद्योगिक क्रांति के बाद समृद्ध हो गया क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम थी आज हमारी संख्या दिन दूनी रात बढ़ गई हम पचास बावन करोड़ लोग ये बावन करोड़ लोग जब तक हम इस मुल्क को दस साल में औद्योगिक रूप से थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएं तब तक ये बीस करोड़ लोग पैदा कर देंगे तब सवाल फिर वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा हमारा सारा औद्योगिक विकास ठप कर देंगे इसलिए दूसरी बात है कि जनता के एक एक आदमी को हम इस बात के लिए तैयार करें कि एक भी नए बच्चे को लाना खतरे से खाली नहीं और इसके लिए हम सारा इंतजाम कर इंतजाम हमारा सब उल्टा है इंतजाम हमारा ये है कि जिसके दो बच्चे हैं उसको इनकम टैक्स में उतनी छूट नहीं जिसको चार है उसको ज्यादा छूट ये बहुत मजे की बात जिसको चार है उसको दोगुना इनकम टैक्स होना चाहिए जिसको बिल्कुल बच्चे नहीं हैं उसके इन... उस पर इनकम टैक्स ज्यादा है और बैचुलर पे और भी ज्यादा है बैचुलर पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए <sub> जो आदमी अविवाहित है उसको तो हमें देर तक अविवाहित रखने का उपाय करना चाहिए उसको नौकरी पहले मिलनी चाहिए विवाहित की बजाय उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए उसको सब तरह के जो भी सुविधाएं मिल सकती मिलनी चाहिए मुल्क में ज्यादा लड़के और लड़कियाँ देर तक अविवाहित रहे इसका हमें तीव्रता से प्रचार करना चाहिए जो लोग विवाहे थे वो अगर बिना बच्चे पैदा किए विवाहित रहे तो उन्हें हम सुविधाएं देना चाहिए। बच्चों के साथ असुविधाएं बढ़ानी चाहिए जैसे बच्चे बढ़े वैसे असुविधाएं बढ़ानी चाहिए लेकिन हम सोचते हैं उल्टा हम सोचते हैं कि जिसके पांच बच्चे हैं बेचारा लेकिन किसने कहा उस बेचारों को की पांच बच्चे पैदा करे बच्चे वो पैदा करेगा परेशान ये पूरा मुल्क होगा बच्चों को रोकना पड़ेगा सख्ती से कुछ खतरनाक घटनाएं घट गट गई बड़ा खतरा ये हो गया कि हमने मृत्यु दर कम कर लिया पश्चिम के विज्ञान का उपयोग करके जहाँ तक मृत्यु का संबंध हमने पश्चिम के विज्ञान का उपयोग कर लिया और जब हमारा महात्मा भी मरता है तो एलोपैथी की दवा लेने से इनकार नहीं करता वो ये नहीं कहता की भगवान मार रहा है तो हम एलोपैथी से न बचेंगे हम तो मरेंगे वो मजे एलोपैथी की दवा लेता है पश्चिम की मृत्यु को रोकने की जो जो खोजें थी हमने सबका उपयोग कर लिया लेकिन पश्चिम जन्म रोकने की जो जो खोजें की उनके मामले में हम खिलाफ मामला ऐसा है कि जन्म के संबंध में हम भारतीय और मरने के संबंध में हम पश्चिमी ये नहीं चलेगा अगर आपको तो मृत्यु की दर कम करनी है तो जन्म दर उसी मात्रा में कम करनी पड़ेगी और अगर आपको जन्म दर कम करनी है तो आपको उसी मात्रा में मरने के लिए तैयार रहना चाहिए जैसा दवाइयों के पहले हम मरते कोई सीधा तर्क लेकिन महात्मा मुल्क में लोगों को समझाता है कि बच्चे तो भगवान देता है लेकिन वो महात्मा लोगों को नहीं समझाता कि महामारी और प्लेग भी भगवान भेजता है आदमी न रोके तो जब प्लेग आती है अकाल आता है बाढ़ आती तब महात्मा सेवा के लिए पहुंच जाता है वो कहता है कि बाढ़ आ गई हम सेवा करेंगे वहां जाके वो कहता बिहार में अकाल पड़ गया तो हम लोगों को मरने न देंगे तब वो नहीं कहता कि भगवान अकाल भेज रहा है बिहार में बिहार के लोगों शांति से मर जाओ कि सूरत में बाढ़ आ गई है तो सूरत के लोगों शांति से बाढ़ में भेजाओ ये भगवान भेज रहा है लेकिन वो महात्मा चालाक है वो मरते वक्त लोगों को बचाने पहुँच जाता है और जब ये लोग बच्चे पैदा करते हैं तब वो महात्मा कहता बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल तो जीवन के नियम के विपरीत यही तो परमात्मा के खिलाफ ये नहीं चलेगा मृत्यु दर हमने कम कर ली है जन्म दर हमें कम करनी पड़ेगी इस जन्म दर को कम करना हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो सबसे छोटी चीजों से पैदा हो रहे तीन बड़े सवाल है इस समय दुनिया में और सबसे छोटी चीजों से पैदा हो रहे हैं एटम बड़े बड़ा सवाल की कहीं अणु से युद्ध ना हो जाए और अणु सबसे छोटी से छोटी चीज वीर अणु वो सबसे बड़ा सवाल है कि वीर अणु एक्सप्लोजन कर रहा है जनता का वो चला जा रहा वो है वो बहुत छोटी सी चीज वो वीर अणु दुनिया को मार डाल सकता है और तीसरा होता है रंग अणु काले आदमी की चमड़ी में पिगमेंट होता है काले रंग का सफेद आदमी की चमड़ी में सफेद रंग का पिगमेंट होता है दो तीन आने के रंग का फर्क होता है कुल जमा लेकिन न्यूग्रो और अमरीकी लड़ रहा है काला और गोरा लड़ रहा है पीला और सफेद लड़ रहा है और इसमें दो तीन आने से ज्यादा का फर्क नहीं दो तीन आना भी मैं कह रहा हूँ छुटकर बिक्री में खरीदे तो थोक खरीदे तो इतना भी फर्क नहीं शरीर की चमड़ी में थोड़े से रंग रंग के अणुओं का फर्क है। तीन सवाल है समय रंग अणु वीर अंग और पदार्थ अंग और ये तीन छोटी सी चीजें आज पूरी मनुष्यता को परेशान किए। इन सब में सबसे खतरनाक वीर अंग से रहा है, क्योंकि वो सबके पास अंग तो सबके पास नहीं एटमिक एनर्जी बनानी हो तो बड़ी उपद्रव की जरूरत लेकिन ये जो वीर अंग की एनर्जी है, तो सबके लिए मुफ्त मिली और एक एक आदमी को इतनी मिली जिसका कोई हिसाब नहीं एक, एक साधारण स्वास्थ्य का आदमी अपनी जिंदगी में चार हजार कर सकता है और एक संभोग में एक साधारण आदमी के वीर आनु इतने निकलते हैं कि एक करोड़ बच्चे पैदा हो सके अगर पूरी वैज्ञानिक सुविधा मिले जो कि अब तक नहीं मिल सकी, क्योंकि स्त्री इस इसमें सांख नहीं देती स्त्री पुरुषों का बहुत मामलों में सांस नहीं देती वो साल में एक ही बच्चे को ग्रहण कर पाती है लेकिन पुरुष साल में करोड़ों बच्चे पैदा कर सकता है एक पुरुष इस समय पृथ्वी पर जितनी आबादी है साढ़े तीन अरब ये एक आदमी के वीरियाणुओं से पैदा हो सकती है अगर उसके सारे वीरियाणुओं का उपयोग हो जाए इतनी मुफ्त मिली हुई शक्ति सबके पास हो तो इसका तो सबसे बड़ा खतरा इसी से है हिंदुस्तान के सामने दो सवाल है एक वो जल्दी से जल्दी औद्योगिक टेक्नोलॉजिकल क्रांति से गुजर जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों के दरवाजे पर रोक लगाए और बच्चों को न आने के अन्यथा खतरा है अन्य खतरा यह है कि अगर बच्चे बहुत बड़ी ताकत में आए तो दो ही उपाय या तो हमें मृत्यु दर फिर से बढ़ाने के लिए कृत्रिम साधन खोजने पड़े जो कि बहुत दुखद मालूम पड़ता है की कि किन्हीं जिंदा लोगो को मरने के लिए राशि करना पड़े दूसरा उपाय यह है कि महामारियों को हमें सुविधा देनी पड़े हमसे बिना पूछे आ जाएंगी संख्या एक सीमा के बाहर जाएगी तो महामारियां आ जाएंगी बीमारियां फैल जाएंगी और लोग मरे बड़ी तादाद में इसके पहले के लोग बहुत करुण स्थिति में मरे उचित है कि हम नए बच्चों पर रोक लगाएं और ये कोई अमीर आपको नहीं कह रहा है की आप बच्चे पैदा करें लेकिन बच्चे पैदा करने पर सख्ती से नियंत्रण की जरूरत है सरकार को जो करने योग्य वो न करके विकार की बातों हमारे मुल्क की सरकार पड़ती सख्ती का मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो आदमी भी जेल जाए वो आदमी जेल के बाहर बच्चे पैदा करने की ताकत लेके वापस नहीं लौटना चाहिए ये दंड का अनिवार्य हिस्सा हो जाए हिन्दुस्तान में दो बच्चों के बाद जो आदमी तीसरा बच्चा पैदा करे उस पर बहुत असुविधाएं थोप दी जानी चाहिए उसको फीस दुग्ध हो जानी चाहिए टैक्स ज्यादा होना चाहिए सारी मुसीबतों के ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे ही बच्चे आर्थिक रूप से बोझ होंगे तभी हम उन्हें रोकेंगे लेकिन इसमें कठिनाई है गरीब के लिए बच्चे आर्थिक रूप से सुविधाएं है बोझ नहीं सिर्फ अमीर के लिए बोझ इसलिए बड़ी घटनीय घटना घटती है और वो ये कि जैसे जैसे आदमी समृद्ध होते जाते है वैसे वैसे अपने आप बच्चे कम करते जाते क्योंकि अमीर आदमी के लिए बच्चा उसकी संपत्ति का विभाजक होकर आता है अगर एक आदमी के पास करोड़ रुपए हैं और वो दस बच्चे पैदा कर ले तो उसके बच्चे लखपति रह जाएंगे करोड़पति नहीं रह जायेंगे लेकिन एक गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है अगर वो दस बच्चे पैदा कर ले तो दस बच्चों की आमदनी शुरू हो जाएगी दस बच्चे कुछ कमा के ले आएंगे गाय बैल को ही चराएंगे, कुछ तो काम कर ही लेंगे अभी गरीब के लिए बच्चों का बढ़ना आर्थिक रूप से पांच हजार साल का भारत का इतिहास कहता है कि परीक्षा में पास होना हो तो हनुमान जी को रुष्वत चला दो नजील चढ़ा दो उनको कहो की पांच आने का नजर चलाएंगे लड़के को पास करवा दू अगर लड़के को पास करवा दिया तो पाँच का नदील चढ़ा देंगे अब ये क्या है रुष्वत क्या है आप समझते हो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 और जब भगवान तर नारियल से राजी होते हैं तो ऑफिसर ना हो तो गैर भारतीय राजी होने चाहिए अस्टता मालूम होगी भारत तो का चित्र उस वक्त है और उस खिला रहा है खुशान भी है वो भगवान की देवताओं की राजाओं की खुशामत करता था न देवता दिखाई पड़ते ना भगवान दिखाई पड़ते ना राजा दिखाई पड़ते ठीक मिनिस्टर वगैरह दिखाई पड़ते अफसर दिखाई पड़ते वो इन्ही की कर रहा है वो जोड़े इन्हीं के दरवाजे पर बैठा हुआ है स्वभावता है गरीब मुल्क है दीन मुल्क है जिनके हाथ में थोड़ी ताकत है वो उनके आसपास पूंछ पूछ लगता है और अब तो पूछ हिलाने तक में बड़ी मुश्किल हो गई और उतनी ही समझदारी रखनी पड़ती जैसे आमतौर से कुत्ते रखते हैं आपने कभी कुत्ते को पूछ हिलाते देखा अगर अजनबी आदमी के सामने कुत्ता आएगा तो भौकेगा भी और पूछ भी हिलाएगा दोनों काम करेगा डबल रोल एक साथ क्योंकि अभी अभी पक्का नहीं है की अजनबी जो है वो मित्रता का रुख लेगा की शत्रुता का रुख लेगा अगर शत्रुता का रुख लेगा तो पूछ हिलाना बंद कर देगा भौंकने को बढ़ा देगा अगर मित्रता का रुख लेगा भौंकना बंद कर देगा पूछ की ताकत बढ़ा देगा अब तो नेताओं के कुछ पक्का नहीं है कि कौन नेता कब तक नेता रहेगा किस भूतपूर्व हो जाएगा कुछ पता नहीं इसलिए थोड़ा आदमी भोंकता भी पूछ भी हिलाता है कि अगर फिर हो जाए तो पूछ जोर से हिला देंगे और अगर बाहर निकल गया तो फिर जोर से भोंक के बता देंगे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 अंतिम निवेदन कि मेरी बातों को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तो मैं कोई नेता नहीं हूं और आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं कि आप मेरी बातें मानें तो मुझे कोई फायदा हो और मेरी बातें न माने तो मुझे कोई नुकसान हो मेरी बातों को मानने की इसलिए भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं को ना को ना कोई न महात्मा हूँ न कोई साधु हूं न कोई संत हूँ कि आपको अनुयायी बनाने के लिए कोई मेरी इच्छा है मैंने आपसे जो निवेदन किया वो विचार के लिए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 लेकिन उसके वर्तुल सारे दूर दूर झील के किनारों तक फैलने शुरू हो जाते तो इस आशा में मैंने ये बातें कही कि आप में से शायद कुछ लोग भी अगर सोचेंगे तो जो वर्तुल पैदा होंगे वो शायद देश के कोने कोने तक फैल जाएं और हो सकता है कि अतीत में हमने भूले की है लेकिन अब अतीत की भूलों से क्या प्रयोजन हम भविष्य में भूले करने से बच जाए तो इतना भी काफी मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे अनुग्रह हूँ अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार